संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व चक्रव्यूह निर्माण और अभ्यु की प्रतिज्ञा संजय कहते हैं राजन उस दिन अमित तेजस्वी अर्जुन ने हमारी सेना को पराजित कर युधिष्ठिर की रक्षा की और द्रोणाचार्य का संकल्प सिद्ध नहीं होने दिया दुर्दन शत्रुओं का अभ्युदय देख कर उदास और कुपित हो रहा था दूसरे दिन सवेरे ही उसने सब योद्धाओं के सामने प्रेम और अभिमानपूर्वक द्रोणाचार्य से कहा द्विज निश्चय ही हम लोग आपके शत्रुओं में से हैं तभी तो कल आपने युधिष्ठिर को निकट आ जाने पर भी नहीं कैद किया शत्रु आपकी आंखों के सामने आ जाए और आप उसे पकड़ना चाहें तो संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर भी पांडव लोग आपसे उसकी रक्षा नहीं कर सकते आपने प्रसन्न होकर पहले मुझे वरदान तो दे दिया किंतु तो पीछे उसे पूर्ण नहीं किया दुर्योधन के ऐसा कहने पर आचार्य द्रोण ने कुछ खिन्न होकर कहा राजन तुम्हारे ऐसा नहीं समझ तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए मैं तो सदा तुम्हारा प्रिय करने की ही चेष्टा करता हूं किंतु क्या करूं अर्जुन जिसकी रक्षा करते हों उसे देवता असुर गंधर्व सर्प राक्षस तथा संपूर्ण लोग भी नहीं जीत सकते जहां विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है वहां शंकर के सिवा और किसका बलकाम दे सकता है साथ इस समय तुमसे सत्य कहता हूँ यह कभी अन्यथा नहीं हो सकता आज पांडव पक्ष के किसी एक श्रेष्ठ महारथी का नाश करूंगा। आज वह व्यूह बनाऊंगा जिसे देवता भी नहीं तोड़ सकते लेकिन अर्जुन को तुम किसी भी उपाय से यहाँ से दूर हटा दो युद्ध के विषय की कोई भी कला ऐसी नहीं है जो अर्जुन को ज्ञात न हो अथवा विषय कर न सके उन्होंने युद्ध का संपूर्ण विज्ञान मुझसे तथा दूसरों से जान लिया है द्रुण के ऐसा कहने से ही संस्तप्तकों ने अर्जुन को पुनः युद्ध के लिए ललकारा और वे उन्हें दक्षिण दिशा की ओर हटा ले गए उसी समय अर्जुन का शत्रुओं के साथ ऐसा घोर युद्ध हुआ जैसा पहले न तो कभी देखा गया और न सुना ही गया महाराज इधर आचार्य दौड़ ने चक्र व्यूह का निर्माण किया उसमें उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी राजाओं को सम्मिलित किया और उस व्यूह के अरों के स्थान पर सूर्य के तुल्य तेजस्वी राजकुमारों को खड़ा किया राजा दुर्योधन इसके मध्य भाग में खड़ा हुआ उसके साथ महारथी कर्ण कृपाचार्य और दुशासन थे व्यूह के अग्र भाग में द्रोणाचार्य और जयद्रथ खड़े हुए जयद्रथ के बगल में अस्वस्थामल और भूरी श्रवा खड़े थे तदनंतर कौरवों और पांडवों में मृत्यु को ही विश्राम मानकर रोमांचकारी तुमुल युद्ध छिड़ गया द्रोणाचार्य द्वारा सुरक्षित इस दुर्धर्ष व्यूह पर भीमसेन को आगे करके पांडवों ने आक्रमण किया सातकवी चेकता धृष्टुम्ड कुंतीबोध द्रुपद अभिमन्यु छत्रवर्मा बृह छत्र धृष्टकेतु, धृष्ट केतु नकुल सहदेव कटोत्कथामु शिखंडी उत्तमौजा विराट द्रौपदी के पुत्र ऋषपाल का पुत्र केकई राजकुमार और हजारों संजयवंशी वंशी ये तथा और भी बहुत से रणोन्मत्त योद्धा युद्ध की इच्छा से सहसा द्रोणाचार्य के ऊपर टूट पड़े उन्हें अपने निकट पहुंचा देखकर भी आचार्य द्रोण विचलित नहीं हुए उन्होंने बाणों की वर्षा करके उन सब वीरों को आगे बढ़ने से रोक दिया उस समय हम लोगों ने द्रोण की भुजाओं का अद्भुत पराक्रम देखा कि पांचाल और शिंजय छत्री एक साथ मिलकर भी उनका सामना न कर सके द्रोणाचार्य को क्रोध में भरकर कर आगे बढ़ते देख युधिष्ठ ने उन्हें रोकने के विषय में बहुत विचार किया द्रोण का सामना करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन समझ उन्होंने इस गुरुतर कार्य का भार अभिमन्यु पर रखा अभिमन्यु अपने मामा श्रीकृष्ण और पिता अर्जुन से कम पराक्रमी नहीं था वह अत्यंत तेजस्वी तथा शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाला था युधिष्ठि ने उसे कहा बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह के भेदन का उपाय हम लोग बिल्कुल नहीं जानते इसे तो तुम अर्जुन श्रीकृष्ण अथवा प्रद्युम्न ही तोड़ सकते हैं पांचवा कोई भी इस काम को नहीं कर सकता अतः तुम अस्त्र देकर शीघ्र रही द्रोण के इस व्यूह को तोड़ डालो नहीं तो युद्ध से लौटने पर अर्जुन हम लोगों की को ताना देंगे अभिमन्यु ने कहा आचार्य द्रोण की यह सेना यद्यपि अत्यंत सुदृढ़ और भयंकर है तथापि मैं अपने पितृवर्ग की विजय के लिए इस व्यूह में अभी प्रवेश करता हूँ पिताजी ने व्यूह को तोड़ने का उपाय तो मुझे बता दिया है पर निकलना नहीं बताया है यदि मैं वहाँ किसी भी में फंस गया तो निकल नहीं सकूँगा युधिष्ठिर बोले वीरवर तुम इस सेना को भेज कर हम लोगों के लिए द्वार तो बनाओ फिर जिस मार्ग से तुम जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे हम लोग भी चलेंगे और सब ओर से तुम्हारी रक्षा करेंगे भीम ने कहा मैं धृष्ट धुम्न सातिकी तथा पांचाल मत्स्य प्रभद्रक और कह कह देश के योद्धा ये सब तुम्हारे साथ चलेंगे एक बार जहाँ तुमने व्यूह भंग किया वहाँ के बड़े बड़े वीरों को मारकर हम लोग व्यूह का विध्वंस कर डालेंगे अभिमन्यु ने कहा अच्छा तो अब मैं द्रोण की इस दुर्धर्ष सेना में प्रवेश करता हूँ आज वह पराक्रम कर दिखाऊंगा जिससे मेरे मामा और पिता दोनों के कुलों को हित होगा उससे मामा भी प्रसन्न होंगे और पिताजी भी युद्ध मैं बालक हूँ तो भी संपूर्ण प्राणी देखेंगे कि मैं किस तरह आज अकेले ही शत्रु सेना को काल का ग्रास बनाता हूँ यदि जीते जी युद्ध में मेरे सामने आकर कोई जीवित बच जाए तो मैं अर्जुन का पुत्र नहीं और माता सुभद्रा के गर्भ से मेरा जन्म नहीं हुआ जसिठे ने कहा सुभद्रा नंदन तुम द्रोण की दुर्धर्ष सेना को तोड़ने का उत्साह दिखा रहे हो इसलिए ऐसी वीरता भरी बातें कहते हुए तुम्हारा बल सदा बढ़ता रहे